आद्य परिहारंभा पूछा गया क्या आपके अंदर एकाग्रता नहीं है या संशय है किस कारण से आपके आपका दिमाग में बैठ नहीं रही है कि आकाश और आत्मा भिन्न है आकाश मिथ्या है असद्रूप है आत्मा सत्य है सदरूप है ये बात क्यों नहीं बैठ रही आपके दिमाग क्या कारण दो ये संभावना है आप शास्त्रों को सुनने के बाद विचारों पर ध्यान करके उसको अपना प्रज्ञा में स्थापित नहीं कर पा रहे आपका ध्यान ठीक नहीं हो रहा या अथवा अभी कुछ संशय है सिद्धांत सुने तो है लेकिन अंदर ही अंदर संशय बैठा हो रहा है एक दो कारण से व्यक्ति के अंदर कोई भी सिद्धांत मजबूती से बैठता अब उन दोनों के परिहार बता रहे अप्रमत्भवत ध्याना आद्य न्यस्मिन विवेचनम ततो प्रमाणयुक्ति भ्यामतमो तो भवे आज पहली बात ध्यान नहीं हो रही है तो अप्रमत्भवत ध्यान ध्यान क्रिया में प्रमादरित होकर लग जाओ सिद्धांत संशय नहीं है ध्यान में कमी है तो उसकी पूरी करो ध्यान में जो प्रमाद प्रमादियों के कारण से जिन दोषों के कारण कमियों चिंतन निरंतर जो आकाश और आत्मा भिन्न है इस चीज की निरंतर वृत्ति बना नहीं पा रहे हो इस विचार की वृत्ति की निरंतरता होना ही तो ध्यान है प्रत्येकता एक प्रत्यय है क्या प्रत्यय है आकाश है। सत सत है। है। है है। और आत्मा भिन्न है आकाश और सत्य है आत्मा सत्य है जब आकाश मिथ्या है असत नहीं है आकाश किंतु सत्य है यह विचार बार बार बार बार बार बार बार बार मन में चलनी चाहिए लगत बैठा और वही विचार चल रहा है इसके लिए आवश्यक प्रमाण युक्ति शास्त्र ला रहे हो और कहीं से टूट फिर उसको लाओ इस तरह से लगातार करने का इसमें सिद्धांत संशय नहीं है आपको क्योंकि विचार के, तो के लिए नैरंतरिक प्रवाह नहीं हो रहा है इसमें कुछ न कुछ आलसी है चंद्रह है व्याधि है योग सूत्र में नौ प्रकार के व्यवधान बता दिया कितने नौ व्याधि स्थान के सूत्र लंबा इन नौ व्यवधानों के अंत से ध्यान नहीं हो पाते आदमी अब विचार कर रहे तो इधर दर दर दर्द हो रहा, और करके उठा इधर आ गया दिमाग विचार रहा गया विचार दिमाग इधर हो गया और विचार छूट गई दर्द का विचार आ गया व्याधि इसलिए सिद्ध करना पड़ता आलस, ऐसे खा लिया हो बस बैठे बैठे सो आठ में सो जाते जैसे और में भी सोच जाते गुरु जी मजाक करके तो थे निद्रा समाज स्थित गुरु जी मजाक करते थे कहते आप अपने मन को और अंदर ले जाओ और अंदर जाओ वो यू कर रहा सर झुका करके जो है छुट्टी को अंदर ले लग गया और, और अंदर जाओ वो तो कह रहे महारा अंदर कहाँ जाएगा छुट्टी तो छाती में लग गया ये तो छाती में लग गया वो अंदर आ जाएगा मन को अंदर ले जाने बोल तो बोल रहे हैं, को तो छाती में में लगाने ऐसे अंदर जा रहा है ना? समस्या के लिए जब समाधान आप प्रमादरित हो जाइए अन्य और संशय है तो दूसरा समस्या क्या थी संशय उसमें विवेचन करो विवेचन करो करो प्रमाण युक्ति प्रमाणों से और युक्तियों से विवेचन करके संशय को काट दो रूढ़तमो भवेत ऐसे करने पर आपके बुद्धि में भी यह विचार जो बताया गया आकाश के मिख्या भेद वगैरह वगैरह सारी बातें आपकी बुद्धि में भी रूढ़ रूढ़ नहीं होगा रूढ़ नहीं रूढ़ता रूढ़ हो जाएगा ऐसा रूढ़ हो जाएगा कभी चुन नहीं बोलोगे आकाश के देख इतना आपको पक्का है आकाश को देखते हैं बोलते है, आकाश में कोई रूप नहीं होता दृढ़ पक्का है ना हर आदमी को मालूम है आकाश में कोई रंग नहीं है भले दिखाया जाते नील गगन बोलने का भी रो? नील रूप दिखाई देता है किन्तु वास्तव में कोई रूप नहीं जिस प्रकार से आकाश के नील रूप का दिखाई देने पर भी आपके अंदर दृढ़ आरूढ़ है बुद्धि में कि आकाश में कोई रूप नहीं होता जब भी आंख खोलोगे तो नील रूप दिखता है फिर भी आपके हृदय में आपके मस्तिष्क में बुद्धि में आरूढ़ या नहीं उसी प्रकार से जगत विष्ठात्र भी बुद्धि में आरूढ़ हो जाएगा प्रमाण रुपे करता संशय को काट करके ध्यान के द्वारा उस वृत्ति का विचार को जो दृढ़ आदि प्रथम विकल्प विकल्प क्या था अनैकाग उसके ध्याना लक्षण अप्रमत्वत सावधान मना भव्य सावधान मन वाले होते अन्य स्मृति द्वितीय समस्या क्या थी उसका संशय के कारण से आ रही बुद्धि में तो हा। उससे आपको बुद्धि में यह विचार आरूढ़ हो जाएगा बुद्धि में विचार बैठ में जाए तो क्या लाभ है ध्यान रूढ़े भेदेवियत्सतो सतो न कदाचित सत्यम सदस्तु छिद्रवन चाह ध्यानात्मान युक्त तो ध्यान मान माने प्रमाण और युक्ति इन तीन के द्वारा यदि आपने आकाश और सब का भेद को बुद्धि में रूढ़ कर लोगे एक बार रूढ़ हो जाए तो कदाचित भी दोबारा कभी जिंदगी में वियत सत्य मित्र न कभी नहीं बोलोगे आकाश सत्य है और ये भी नहीं कहीं कभी कहोगे सद वस्तु छिद्र वाला है अवकाश रूपा जो धर्म आकाश का था वो सत्य में है ऐसे कभी आरोप सत्य में अवकाश प्रदा तृत धर्म का भी आप कभी आरोप नहीं करोगे छिद्रता मैं आकाश का धर्म है ना छिद्र जैसा है अवकाश प्रदान कर राघ आने जाने की अवकाश दे रहा है तो छिद्रता अवकाश प्रदा तृतु जो आकाश का धर्म है उसको भी सत्य में आरोप नहीं करोगे और सत्युता आत्मा का जो धर्म क्या सत्यक्त उसको भी आप आकाश में आरोप नहीं करोगे सदा दिमा में रहेगा आकाश दिनों में सत्य नहीं हो सकता आकाश क्या है आकाश हो सकता तो नहीं है और सत्य मुद्दा जो आत्मा में कवि छिद्रत्व अवकाश प्रदात मायकत्व आदि कोई भी धर्म नहीं हो सकता ये आपकी धिमस्तिष्क में निश्चित रूपेण आरूढ़ हो जाएगा ध्यान पुरोन मानव ने भिन्न व्यक्तित शब्द भेदाष भेदता ये प्रमाण है यही का 67वां श्लोक 67 युक्ति क्या था यही के अड़सठवें श्लोक में बताया आप चौहत्तरवा पढ़ रहे हैं है छिहत्तर में बताया गया था अ, नहीं सड़सठ में बताया गया था और अड़सठ में जो है बता गया युक्ति ये सद वस्तु अधिक वृत्ति सद क्या है व्यापक और आकाश है। इनके द्वारा बता दिया गया था चित्ते इन ध्यान प्रमाण और युक्तियों के द्वारा आकाश और आत्मा का भेद आपके चित्त में निरूढ़ जब हो जाता है तब व्यतिस आकाश को देखकर कभी भी आप कदाचित न सत्यम सर्वदा मिथ्य अवभा निश्चय पूरे बोलोगे ये कभी सत्य नहीं हो सकता यह सदा ही मिथ्या ही भाषित हो रहा है अभी। चिद्रवत अवकार शवर, अवकार शवर अवकार शवर और इसी प्रकार सद वस्तु छिद्रवत अवकाशवत अवकाशवत नच च नहीं भविशेष और सदवस्तु में भी आप कभी नहीं कहोगे ये अवकाश प्रदान करने वाला है ऐसा कभी नहीं होगा ऐसे विवेचन करेगा फल क्या ठीक है मालूम लो हमने ध्यान किया प्रमाणी से निश्चय कर लिया आकाश में है आत्मा सत्य है से क्या है ऐसे निश्चय करके जिंदगी लगा करके दिमाग लगा करके जानने जरूर डुबी नहीं मिलेगा है? क्या मिलेगा प्रश्न पूछा पूर्व से इस चिंतन का लाभ क्या है जवाब देते भाति सदा निलेखपूर्वक सदस्त भात निपुस्सर जदा व्योम निस्तुलेखपूर्वक आत्मा इस आत्मा को क्या भानु सदा सदा भाति किोलेखम भाति आप आकाश दिखाई देगा कैसे दिखाई देगा आकाश निस्तत्व रूपा नाम मात्र रूपेण आचारंभ ना। विकार नाम सत्यम वैसे ही आप गौ होगा नाम रूपा आकाश विक्षा ही है आत्मा ही सत्य है यही आप गल अनुभूति होगी और सदवस्तु अपनी विभाति, और सद वस्तु का भी ऐसे भान होगा कैसे भान होगा असनिश्चित दृत्त पुरस्म त्वकाश तो प्रदात्त रहित तो विशुद्ध आत्मा का आपको अनुभव हो जाएगा यह लाभ है विचार का चिंतन वेचन जाता है इसी का चिंतन इसी पर समाज लग जाता है तो आप अनुभूति हो जाएगी सद में निश्चितता की अनुभूति होगी और आकाश में निस्तत्वता की अनुभूति हो जाएगी वह तत्व भाव रहित है और आत्मा ही तत्वभाव तिंत है न न में ना, भाव से वस्तु सदा यदि यह भी चिंतन होने लगे इसी में समाज लग भी जाए वियत मिथ्यात और सत की वस्तु तात्विकता का निरंतर चिंतन भी होने लग जाए तो इसे क्या लाभ होगा वासनायां सनाया प्रवृद्धायादिस्म दे सन्मात्रोधयुक्त दृष्ट विस्मय वास्ना प्रवृद्धाया आकाश की विख्यात और आत्मा की सत्यत्व के वासना जैसे जैसे बढ़ती जाती है क्या कहते हैं शास्त्र वासना का बढ़ना तो दूसरा जो संसारी को देकर आपको हंसी आएगी ना अरे देखो क्या मूठ लोग सोच रहे हैं आकाश को सत्य समझ रहे हैं ये लोग हैं क्या न्यायिक लोग अपने आप बड़े बुद्धिमान मान लो बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को देखकर आपको हसी आएगी क्या है भाई इतना वेदा सुना समझा और धीरे ही गड़बड़ कर रहा प्रवृत्ति भी जगत भी निवृत्ति के प्रति बिल्कुल उदासीनता बहुत तो कठिन है। इसलिए कहते हैं ये जो आत्मसत्य का और जगत की की वासना जैसे जैसे बढ़ती जाती है वासनायां वासनाया वादिनं दृष्ट सन्मात्र बोधयुक्तम वादिन दृष्टवा बुध विस्मयते सत् सक्त सत्ता जाति से युक्त है ऐसा मानते ना बोलो नहीं आए बो सन्मात्र बोधयुक्तम अथवा सन्मात्र का अबोधयुक्तम सन्मात्र ज्ञान नहीं है और क्या मान रहे उल्टा आकाश में सत्ता जाती रहती है सत्यत्व नहीं आयम नहीं आयो देखा क्या होगा आकाश में सत्यत्व रूपी सत्या तो क्या है सत्ता जाति रूपण विद्यमान है ऐसे बोलने वालों को आप देख रहे हो और कैसे है वो सन्मात्र का अबोध है केवल सत्य पृथक आकाश है पृथक केवल सत्यमात्र का ज्ञान रहित हुआ उन लोगों को देख करके विस्मयते बुद्ध बुध जो हमारे वेदांती ज्ञानी है इनको बड़ा आश्चर्य होता है देखो क्या ये लोग हैं अपने आप विवेकशील मानते तार्किक मानते बड़े बुद्धिमान मानते पंडितम वन्य माना धन धर्म्य माना पर्यत मूठा कठोर परिषद नहीं पंडितम वन्य माना धनधर्म्य माना पर्यती मूढ़ा ऐसे सब प्रयोग कर अपने आप को पंडित मान रहे फिर इस भटक रहे भटक रहे भटक रहे नजर भटक लगा हुआ रहता है ऐसे इसलिए हैं कि इनको देख करके आश्चर्य होता है हमारे वेदांत ज्ञानी को बुध सतोह तत्व एकता आकाश और आत्मा की वास्तविक स्वरूपों का ज्ञाता वो बुध मन वेदांति गगन सत्यतम ब्रुवाणम वेदांति किनको देखकर करके आश्चर्य होता है जब आकाश में सत्यत्व कहने वालों को देखकर के और निरवकाश सद अबोध वस्तु अबोध निरवकाश मैं अवकाश रूपी धर्म से रहित सदवस्तु का बोध रहित उस व्यक्ति को देखकर दृष्टवा विस्वय प्राप्त होती आश्चर्य को प्राप्त होते हैं सद वस्तु तत्व का बोध रहित है वो अवकाश स्वभाव रहित गुण या धर्म रहित सब आत्मा के ज्ञान रहित लोग हैं। उन्हें आश्रय प्राप्त होता इसी युक्ति को अन्य मैंने वायुवादियों में भी कर। था। आकाश और आत्मा भिन्न है आकाश में मिथ्यात्व आत्मा में सत्यत्व आकाश का धर्म और सत्य रूप आत्मा में नहीं है आत्मा का धर्म सत्यत्व आकाश में वास्तव में नहीं है इस बात को जिस प्रकार से आपने समझा है समझाया गया है उसी प्रकार से आगे वायु अग्नि जल पृथ्वी सभी में लागू करना है एवं आकाश मिथ्या सत सत्सत्य वायुवाधे सदस्तु प्रतिविविच्यता प्रविविच्यताम न्याय नीन वायदे सत वस्तु प्रदान एवं आकाश इस प्रकार से आकाश मिथ्यात्व और सुद्रूपी आत्मा में सत्यत्व की वास के वासनों को दृढ़ कर लो पहले एक में पहले दृढ़ कर लो बाकी में अपने आप हो जाएगा आसानी से इसलिए वेदांत एक ही दृष्टांत लोग कोई और दृष्टांत नहीं का संसार में रज्जु सर शुद्ध रजत दो पकड़ देव क्या वेदांत नहीं मिलता है तो हम कहते हैं भाई दृष्टान्त हम हजारों देंगे एक दृष्टान्त को समझ में नहीं आ रही है हजार दृष्टांत समझ में आ जाएगा <coughs> हमारे हम चौदह दृष्टांत दे सकते हैं मुख्य वेदांत की प्रक्रिया में मुख्य चौदह दृष्टान दिया जा अन्य अन्य चीजों दृष्टांत चौदह दृष्टांत को परिपक्व परिपक्वि कर लिया आपने सारा जगत मिथ्या हो जाएगा अन्य दृष्टान और उत्कृष्ट विवेकी पुरुष के लिए एक ही दृष्टांत काफी है बस एक दृष्टांत से वो समझ ले जैसे आप चावल पकाते हो एक चावल को मसल के देखते हो कि सारे चावल मसलते रहोगे पका के नहीं पका ऐसा हलवा हो जाएगा एक दृष्टांत समझ में जगत मित्या हो जाएगा अपने क्या जरूर सबको जानने के को जानने इसलिए कहते हैं आकाश की मिथ्यात सत्य में सत्यत्व का वासना दृढ़ हो जाए शास्त्र द्वारा ऋषि जो प्रमाण जो युक्तियां दी गई है उन्हीं प्रमाण और युक्तियों के द्वारा वायुवादे वायुवादियों में भी सद्वस्तु वस्तु वायुवादियों को भी सदवस्तु से या वायुवादियों से सद को अलग करके समझिए वायदी से आप को अलग कर रहे हो में उसको अलग करके विवेचन करके समझनी चाहिए समझो है और आकाश का प्रतीत योगा सतो विवेचन अयोजक इत्याशं साक्षा संबंध भावे परंपरा संबंध अस्तित्या आकाश का कार्य वाय अकारणभूतः सत वस्तु न क्योंकि आप आकाश और सत्व का भेद किया वहां तो उचित था क्योंकि आकाश कार्य था सत्व कारण है ना कार्य और कारण को अलग करके दिखा करके एक की मिथ्या और एक का सत्य स्थापित करो वो तो ठीक है कर सत्व और वायु को अलग करने क्यों चाहते हो क्या शक्त और वायु में कार्य कारण है नहीं है ना क्योंकि भाई किसका है सतका क्या आकाश का है आपके अनुसार आकाश सत्य सत्य तो करें उसको अलग विवेचन करने के लिए क्यों बोल रहे हो हमको वायु से को अलग परिवेचन कर करो क्यों आपका है आकाश कार्य से वायु आकाशकारी वायु है अच्छा वायु का अकार सद वस्तु के साथ होगा ताजात प्रती भी नहीं हो सकती कार्य और कारण में हो सकता है ना और जिन दोनों कार्य कारण भाव ही नहीं है कैसे होगा इसलिए वहा विवेचन करने की जरूरत क्या रह गया, गया। विवेचन अप्रयोजकम विवेचन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा इत्या संख्या तब तो कहते नहीं भाई साक्षात भले संबंध नहीं है तो परंपरा संबंध आका वायु का सबके साथ है आकाश है कहा वायु का है सब में है जैसे आप कहा बैठे हो पृथ्वी पर बैठे हो कोई कह पृथ्वी में कहा बैठे भाई पृथ्वी तो दस मंजिल दस सीढ़ी नीचे है कम से कम पंद्रह फुट नीचे हम पृथ्वी पर कहा है कहना तो पड़ेगा नहीं परम्परा है तो पृथ्वी पर ही बैठे हो अभी भी इनकी जो पीछे जो तो पंद्रह फुट है आकाश हवा में हवा में तो कहीं लटके नहीं हो ना बिल्डिंग है <laughs> पिलर लगा हुआ है वो धरती पर बैठा हुआ है तब तो द्वार आप धरती पर ही है परंपराएं आप बैठे हुए उसी प्रकार का यहाँ पर भी वायु है आकाश में आकाश है सत्य में अच्छा वायु भी सत्य में ही साक्षा संबंध वापिस परंपरा संबंधो वास्तव में आत्मा में सीधे ही आकाश भी नहीं है है ना आपने पहले क्या सिद्ध्या? सिद्ध दिया है पायो से भूतांतिया इस मंत्र के आधार पर आप ब्रह्म में की कल्पना करके एक पाप में माया है उस माया का भी एक देश में वायु है उस वायु का एक देश में आकाश का एक देश में आकाश है आकाश एक देश में वायु वायु का एक देश में अग्नि ये चल रहा है परंपरा तीसरे सब किस में है उसी सत्य में है सत्य ही एक देश में माया माया का एक देश में आकाश आकाश एक देश में वायु अच्छा परंपरा सभी सत्य ही विद्यमान वही करे सस्तुनी एक देशस्थाम माया सत की एक देश माया, की देशे माया रहती है त्र एक देश गयत उस माया का भी संपूर्ण माया में आकाश नहीं है उस माया का एक देश में ही वियत की परिणाम है त्राप एक देश गो उस आकाश का भी एक देश में ही क्या है वायु प्रकल्पित हो वायु प्रकल। इसके पुराणों में क्या कहते हैं प्रकृति का दस गुणा जल है जल का दस गुणा अग्नि है अग्नि का दस गुणा वायु वायु का दस गुणा आकाश आकाश का दस गुणा प्रकृति माया उसका दस गुणा आत्मा नहीं यहां से दस दस कम या दस गुणा से ज्यादा लिया माया तक अरे माया का दस गुणा ब्रह्म का दस गुणा फिर क्या है प्रश्न उठाएगा ना फिर अच्छा नहीं ब्रह्म अनंत है तो उसका दस नहीं एवं सत्यो संबंध प्रदर्शन इस प्रकार सत्य और वायु का संबंध दिखा दिया गया तय धर्म तो भेदान धर्मान और धर्म का दृष्टि से भी क्या है दोनों का धर्म अलग अलग है जो सत्य का धर्म है वायु का धर्म वो नहीं है वायु में जो तो धर्म है वो सत्य में नहीं है ये दिखाने के लिए पहले आपको जानकारी देना पड़ेगा वायु में कौन से कौन से धर्म बताओ फिर विचार करके देखो जो वायु में धर्म है के धर्म के सत्य में है और सत्य में क्या धर्म पहले बता चुके हैं और वो वायु में हयानी देखिए इसके लिए आरंभ करने के लिए सबसे पहले वायु में जो धर्म रहते हैं उनका वर्णन करने जा रहे हैं वायु में प्रतियमान धर्मान आह वायु में जो जो धर्म प्रतीत होते हैं उन धर्मों को कथन करने जा रहे हैं शोषस्पर सौ गतिर्वे वायु धर्म इमे मत आह त्रया सन्माया वायु, गतिर वेगो वायु, में वायु में चार धर्म लोग मानते हैं पहला धर्म है शोषण कर्म सुखाना सुखाने का कर्म केवल गर्मी से नहीं होता वायु चलते तो जल्दी सूख जाता है जा जब ठंडी में भी कपड़े क्यों सूख जाते हैं गर्म तो है नहीं कपड़ा सूख जाता है हवा चल जाए सूख जाएगा शोष स्पर्श और दूसरा स्पर्श स्पर्श होता है ना वो भी वायु का धर्म है स्पर्श रूपा धर्म भी वायु का है गति रूपा धर्म भी वायु का है गति का कारण भी वायु है और वेग उसका भी कारण वायु ही है वायु का धर्म है चार चीज शोषण स्पर्शन गति वेग इनके अलावा वायु के तीन स्वभाव दिखाई दे रहे हैं जो कि खुद का नहीं है वो दूसरों से आया हुआ है त्रय स्वभाव आसन माया व्यम नाम ये तेपे तीन स्वभाव वायु में आया हुआ है कहां से सबसे माया से और आकाश सबसे क्या आया है माया से कौन सा धर्म आया स्वभाव आया आकाश का कौन सा स्वभाव आया है वायु में वो बताने जा रहे हैं अगले श्लोक में पहले श्लोक कर दे कि एवं प्रातिष्विकान धर्मान विधायक उसके अपना जो धर्म था प्रतिष्ठिक धर्म अपना खुद का जो धर्म है कार्य का, क्या था वो सोष्ट स्पष्ट गति कारण का प्राप्ताना कारणों से आया हुआ जो धर्म है उनको वर्णन करने जा रहे हैं क्या त्रेडी तीन चीज आया हुआ है कारणों से कारणों से तीन चीज आया हुआ है त्रेडी सन माया व्योम इसे इस कारण कितने हैं तीन कारण वायु का पहला कारण है आकाश अति समीपता उसका भी कारण माया भी वायु का कारण है और वह भी सत्य जो वो भी वायु का कारण है इन तीनों कारणों से कुछ न कुछ कार्यभूता वायु में आ रहा है ये त्रया सन् माया व्योम ये त्रय स्वभाव शीन विशेषा धर्मगा वे भी वायु में विद्यमान है ऐसा समझो के धर्म इतता वे धर्म कौन है तब कहते हैं वायुस्ती सदभाव सतो वायो पृथकृदे माया वायुस्ती वाय। नहीं बोलते हो ये अस्ति कहां से वायु में तो सत धर्म आया हुआ है सतो वायु वायुदय और सत को वायु को अलग अलग सत से वायु को जब अलग कर दोगे अलग कर दो वायु जाएगा निस्तत्व हो जाएगा वो असद हो जाएगा निस्तत्वता जो वायु में आई है वो माया का धर्म सतो वायु पृथक हृदय सत वायु को पृथक कर देने पर निस्त रूपता आ जाती है वायु में वो माया स्वभाव और वायु में क्या है आकाश का धर्म धर्मगो ध्वनि ही जो आकाश का धर्म था ध्वनि वो आ गया वायु में भी है ना सी करके चलता है वायु से पहले दिया था तो अनुष्टान सी सी थी वायु इसलिए तीन धर्म आ, आ गया ना अस्तित्व आ गया सबका धर्म है निस्तत्व आया माया का धर्म है और ध्वनि आकाश का धर्म आया वायु की व्यवहार है तो सद्रुपत्व सद वस्तुनो धर्म एक है वायु ऐसा जो व्यवहार के कारण जो सद्रुपत्व है सद वस्तु का धर्म है और पहला धर्म समझो जो सबसे हुआ वायु सद वस्तु विवेचित है और वायु को से अलग करके पृथक करके जब विवेचन करोगे तो जो वायु में निश्चित से दो जाता है सा माया और माया का धर्म है और दूसरा स्वभाव है जो कारण से आया हुआ और शब्दो व्योम न सका और ये शब्द कहाँ से व्योम न मैंने आकाश से आया हुआ है धर्म और तीसरा धर्म है कुल वायु में कितना इस धर्म सात धर्म हो गए खुद का चार कारण से आया तीन सप्त हो गया वायु नानो ना व्योम विवेचन प्रस्ताव है पहले आपने कहा था वायु में आकाश की अनुवृत्ति नहीं है तो कहा पहले वायु में आकाश की अनुवृत्ति नहीं तो सब अनुवृत्ति है और यहाँ आकर कहते हो ध्वनि आ गया है आकाश से विरोध नहीं हो रहा है लग रहा है विरोध है हम समझाएंगे नहीं भाई हमने आकाश की अनुवृति का निषेध किया और अब जो आ रहा है बोल रहा हो किसको आ रहा है बोल रहा हूँ आकाश अनुवृत्ति आई नहीं बोला आकाश का धर्म की अनुवृत्ति कह रहा हूँ धर्मी की अनुवृति नहीं है, नहीं है। नहीं आकाश में जैसे चल उल्टा रास्ते जा रहे हैं में वाय कारण थोड़ी है आकाश में वायु का धर्म नहीं जा सकता वायु में आकाश का धर्म आ सकता है क्योंकि वायु आकाश का कार्य हमेशा कारण का धर्म कार्य में आता है कार्य का धर्म कभी का कारण में जाता नहीं तो लग, वो होता है। वो लग वो तो अलग चीज है वो तो ही सृष्टि में चला गया ना हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं तो अपनी जल्दी सिद्ध हो जाएगी जब अपीकृत महाभूत ही मिथ्या है उनका पंचीकरण सत्य कैसे हो जाएगा तो पंचीकरण में होता है ना वायु कांश जलकांश सारे कांश आकाश में चला गया भूत हो गया पंचीकरण के बाद की बात पंचीकरण से पहले विवेचन कर लो ना तो क्या रह जाता आकाश आदि तो क्या रह जाता है वस्तुओं का पंचीकरण किया तो मिथ्या ही तो रहेगा तो इसलिए पहले की बात कर रहे हैं अब पंचीकृत अवस्था में ही विवेचन कर लेना न्योम विवेचन प्रस्ताव आकाश के विवेचन करते वक्त आपने जो है ना वाय से अनुवृत्तम सत्य तो व्योम की ऐसे सड़सठवीं कारिका में कहा था अनुवृत्त सत्य और आकाश अनुवृत्त नहीं होता ऐसा भेद ज्ञान कर लेना था? था। में आकाश को निशेद किया था। और आप इधानी व्योम आकाश की अनुवृति कह रहे हो अत पुरोत्र विरोध सड़सठवा श्लोक और अस्सीवा श्लोक में दोनों में विरोध हो गया ऐसा आसन कर जवाब नहीं, नहीं। सतो सतोत्ति सर्वत्र व्योम नेति पुरेम व्योमान्या पुर पक्ष का श्लोक है पूरा श्लोक यह जवाब नहीं अगले श्लोक जवाब है सतो अनुवृत्ति सर्वत्र व्योम नेति पुरा ई पहले आपने कहा था सत के अनुवृत्ति सर्वत्र होता है और आकाश के अनुवृति सर्वत्र नहीं होता और रहे आगर आगर हो व्योम आकाश अनुवृत्ति कह रहे हो कथम पूर्वोत्तर वचन दोष क्यों नहीं हो रहा है कैसे नहीं होगा अवश्य ही हो रहा है दोष है यहाँ ऐसे जब पूर्व पक्ष ने कहा तो जवाब दे रहे नहीं व्योमान वृत्ति अर्थना उच्चती शीशा पूर्व अवकाश लक्षण स्वरूप अनुवृत्ति निवार्य पहले हमने किसने निवारण किया अनुवृत्ति का अवकाश स्वरूप वाला आकाश की अनुवृत्ति को हमें निषेध किया आप चौवृत्ति कह रहा हूं किसकी इधानीम धर्मानुवृति रहे न तो स्वरूपानुवृत्ति हम आकाश के धर्म ध्वनि की अनुवृत्ति का कथन कर रहा हूं आकाश का स्वरूप अवकाशत्वत्व उसकी अनुवृत्ति का कथन नहीं करना धर्मी स्वरूप का अनुवृत्ति नहीं धर्म में जो तो धर्म मात्र की अनुवृत्ति हो रही है धर्मानुवृत्ति होने का तात्पर्य धर्मी की अनुवृत्ति नहीं है जैसे आपने जो रन दिया है मान लो एक चंदन का टुकड़ा हम कहेंगे कपड़ा में चंदन की अनुवृत्ति नहीं है कपड़े में चंदन की अनुवृत्ति नहीं हो रही है फिर कहता हूं कपड़े में चंदन का सुगंध आ गया चंदन तो नहीं आया ना कपड़े में चंदन का धर्म सुगंध कपड़े में अनुवृत्त हो गया चंदन का धर्म बिना धर्मी का अनुवृत्त हुए धर्ममात्र की अनुवृति हुई कि हुई चंदन घुस गया क्या कपड़े में नहीं चंदन का सुगंध घुस गया कपड़े में अच्छा लोक में देखने को मिलता है धर्मी का अनुवृत्ति हुए बिना धर्ममात्र की अनुवृत्ति हो सकती है यथा तथा यहां पर भी हम कह रहे हैं यहां पर भी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आकाश आकाशी का अनुवृत्ति को हम किया पहले और अब आकाश के धर्म मात्र की अनुवृत्ति का कथन कर रहा हूं इसे परस्पर कोई विरोध नहीं है व्याहाति न्या छिद्रुवृत्तिर ने पूर्वोक्ति रधुना पियम शब्दानुवृत्ति रे वोक्ता वचसो व्याहति कुत चित्र की अनुवृत्ति नहीं होती है यह मैंने पहले कहा था और अब तो अधुना तो यम शब्दानुवृत्ति शब्द की अनुवृत्ति मात्र कहा हो इसे मेरे वचन में व्या कहा है बताओ अर्थात नहीं है